नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं कि आज के इस शो में जैसे कि हम लोग विशेष मुलाकात कार्यक्रम में कुछ अलग अलग विषय को लेकर बात करते हैं और कुछ अलग अलग ख़ास लोगों को बुलाते हैं ख़ास मेहमान हमारे इस शो में आते हैं और उनसे जब रूबरू होते हैं तो उनकी अंदर की जो क्वालिटी है या उनकी जो स्पेशलिटी है उन बातों को हम लोग सुनते हैं और अपने लाइफ में हम अपने आप को भी अपग्रेड करते हैं और कुछ अच्छी जानकारियाँ हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं तो आइए ऐसा ही कुछ आज के इस शो में हम लोग नेचुरोपैथी पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है नेचुरोपैथी के बारे में हम लोग सुनते आते हैं नेचर केयर बोलते हैं कहीं नेचर शब्द सुनने के बाद हम लोग समझते हैं कि कहीं ना ने कहीं नेचर से जुड़ा हो रहना और नेचर के साथ जीवन जीना तब ये चीज़ें कैसे हम अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या इसकी थेरेपी है कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं क्या बीमारी में इसको किस तरह से हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो उस समय क्या कर सकते हैं और नेचुरली हमारा जीवन में कोई बीमारी ना हो उस समय हमें किस किस तरह का नेचुरोपैथी का जो सिस्टम है उसको कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं ये सारी बातें आज के इस शो में हम लोग करेंगे आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से डॉक्टर कुमार प्रमोद जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और काफ़ी पहले भी आपने इनकी आवाज़ से रूबरू हो चुके हैं किसी प्रोग्राम के माध्यम से और ख़ुद चंडीगढ़ में एक आरजे के रूप में बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं एज एंकर एज ए आर और कुछ स्पेशल सोशल इवेंट में भी अपनी विशेषता को बताते हैं लोगों के साथ जुड़ना लोगों के साथ बातें करना उनके प्रॉब्लम्स को सुनना और उनको सल्यूशन देना ये उनकी एक हॉबी भी हैं और एक पेशे के रूप में भी काम करते हैं तो आज के शो में हमारे साथ डॉक्टर के प्रमोद जी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद आपके सभी श्रोताओं को जी मेरा नमस्कार प्रणाम <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोता आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए <laughs> जी विषय चला है नेचुरपैथी का तो नेचर पैथी पे बात करते करते हैं हैं हम इन शब्दों का पैथी। पैथी। जी जी। पैथी तो स्वास्थ्य और नेचुर का मतलब होता है प्राकृति कुदरत ठीक है दूसरा नेचुर का अर्थ होता है ने, नेचर का अर्थ होता है आदत अब ये दोनों चीजें जो है हमारी पैथी का हमारी चिकित्सा का मेन बेस है नेचुरोपैथी को अगर अपनाना है प्राकृतिक से फायदा उठाना है तो हमको अपनी नेचर के अंदर चेंज करने पड़ेंगे मतलब हमें अपनी आदतों से बदलाव करना, करना पड़ेगा कुछ चीज़ों का समझौता करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा कुछ चीजों को अपना अपनाना पड़ेगा तो यहीं से बात शुरू करते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा जैसे हमें अगर हम इस नेचुरोपैथी को अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो बीमारी का इलाज तब होगा ना जब बीमारी होगी अगर हम इसको ईमानदारी के साथ अपने जीवन में ढाल लेते हैं इसको अपना लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कभी बीमारी आएगी ही नहीं एक छोटी सी आदत हम सबसे पहले जो बनाएं वो आदत ये होनी चाहिए कि हम लोगों को सुबह जल्दी उठना है हु, हु, हु. वो कहते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस ठीक है अगर ये चीज़ हमारे जीवन में होगी तो हम कभी बीमार नहीं होंगे ये मैं शुरुआती बता रहा हूँ आपको आ, हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है जो लोग सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं सूर्य उनका अपनी रोशनी की तरह स्वागत करता है जो सूर्य <laughs> उगने के बाद उठते हैं तो फिर ढलती सूर्य के वो पहचान होते हैं नहीं तो चढ़ता सूरज के पहचान होते हैं वो तो हम लोगों को भी अपने जीवन के अंदर ये नियम बनाना चाहिए हम सुबह उठें जो लोग आठ बजे उठते हैं उनके लिए मैं कोशिश कहूँगा वो कोशिश करें छः बजे उठने की एक बार उठ के देखिए फिर तीन दिन लगातार उठ के देखिए फिर एक हफ्ता लगातार उठ के देखिए फिर उसके बाद मुझे आप सो के बता दीजिए आठ बजे तक आप सो ही नहीं पाओगे एक दिन सो भी लोगे तो अगले दिन कहोगे मेरे जीवन के अंदर कुछ ऐसा है जो मतलब कम सा रह गया मुझे कम ही सी खाल रही है तो जो लोग छः बजे उठते हैं वो कोशिश करिए पाँच बजे उठने की और पाँच बजे तो मेरे को बहुत से लोग हैं जो उठने की आदत डाल लेते हैं तो उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है ये नेचुरोपैथी की प्राकृति का आनंद लेने की जब चिड़िया की चहचहट होती है सुंदर से पत्तों की सुबह सुबह जो सुंदर हवा चलती है जो पत्ते खड़खड़ाते हैं आपस में उनकी जो मधुर ध्वनिया होती है एक तरह का संगीत है वो भी उसका जब हम आनंद आनंद लेते हैं तो उसका एक अपना ही मजा होता है तो ये चीज़ें अगर हमारे जीवन में आ जाए ठीक है तो उसके बाद हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा सो कहने का मेरा आज का स्लोगन है नेचर और नेचर प्राकृति और आदतें इनके ऊपर ऊपर अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तित होगा डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को खास करके अभी जो रेडियो माध्यम को इस वक्त सुन रहे हैं आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपके दिल को ये बातें स्पर्श कर रही होंगी कि किस तरह से हमें सवेरे उठना चाहिए सवेरे उठने से जो हमारा हेल्थ को बेनिफिट मिलता है हमारा सेहत बहुत सुंदर बना रहता है और ऐसे कई अनुभव आपके पास भी होगा एक बार देखिए आप भी चार से या पाँच के बीच में आप उठ के देखिए या पाँच से छः के बीच में उठ के देखिए वो नजारा बिल्कुल आपके यादों में सिमट जाता है क्योंकि सवेरे उठ के अगर थोड़ा भी आप टहलते हैं तो नेचुरली वो जो खुशी है वो अपने आप ही आपको मालूम पड़ता है और आप उसका आनंद रेगुलर लेंगे तो आपका सेहत जो है अच्छी तरह से बना रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले को जारी रखते हैं डॉक्टर के प्रमोद जी हमारे साथ हैं नेचुरोपैथी के बारे में कुछ खास जानकारियाँ हम तक पहुंचा रहे हैं जैसे कि उन्होंने कहा दो चीज़ें याद रखनी एक तो कुदरत और उसके साथ में हमारे स्वभाव संस्कार हमारी आदत जिसको अगर ये दोनों चीज़ों में हम लोग अगर काम करना शुरू करते हैं तो नेचुरली हम लोग ठीक रहेंगे और यही सिंपल पद्धति है जिसको नेचुरोपैथी हम लोग कहते हैं तो आइए डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि इसी बीमारी में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं मान लो कोई भी एक्स वाई जेड बीमारी आती है तो नेचुरोपैथी में उसको कैसे ठीक किया जाता है क्या विधि है मेरे पास मैं आपको एक एग्जांपल देके के बताऊँ जी, जी, जी। चंडीगढ़ में मेरे पास एक फ़ोन आया कृष्ण पाल उनका नाम था वो मुझे कहते हैं कहीं भी बात करो तो मेरा नाम बेशक आप बता दो नहीं तो लोग कहते हैं मेरा नाम बता बताना क्योंकि बीमार आदमी चाहता है कि सबके सामने ना आए तो उन्होंने कहा कि आप बेशक मेरा नाम कहीं भी यूज़ कीजिए और बताइए मुझे कितने फ़ायदे हुए हैं तो मैंने उन उनसे यही पूछा अभी आप वो 45 इयर ओल्ड थे आ, मैंने कहा कितने बजे उठते हैं कहने लगा मेरा 10 बजे ऑफिस होता है मैं 8 साढ़े आठ बजे उठता हूँ दो तीन कप चाय के पीता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ फिर फ़्रेश होता हूँ नहाता हूँ और उसके बाद ऑफिस चला जाता हूँ तो मैं क्या कोई एक्सरसाइज वग़ैरह वॉक वगैरह तो कहने लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है शाम को देखता हूँ कभी मेरे पास टाइम हो थोड़ा बहुत मैं टहल लेता हूँ अपने टेरस पे ही तो मैं टेरस कितना है बीस फुट का आपका इसमें क्या टहल हो गया कहने लगे फिर कैसे होगा मैंने कहा आपको एक नियम बनाना पड़ेगा अगर आप वाकई फिट होना चाहते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट थे वो जी। तो मैंने उनको कहा आप सुबह छः बजे उठेंगे कह लेगा उठ तो सकता हूँ लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है <laughs> तो उन्होंने मन बनाया उठने का छः बजे उन्होंने उठना शुरू किया तीन दिन बाद उनका फ़ोन आया मुझे कह लेगा सर मैंने ना छः बजे उठना शुरू कर दिया अब एक और मुसीबत हो गया अब छः बजे उठने के बाद करूँ क्या मेरा मन करता है मैं निकलूँ बिस्तर को छोड़ूँ तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप मत छोड़िए बिस्तर को लेकिन कहने लगा टिकाई नहीं जाता अंदर कितनी देर एक घंटा दो घंटे बैठो आठ बजे तक मुझे कहाँ कैसे होगा तो फिर कहने लगा मेरी एक नेचर शुरू हो गई मैंने थोड़ा सा वॉक करना शुरू कर दिया अब वो छः बजे से लेकर साढ़े सात बजे तक ऑलमोस्ट दस किलोमीटर की वॉक करते हैं बिलीव कीजिए उनकी फास्टिंग जो है डायबिटीज की जो फास्टिंग टेस्ट खाली पेट हम करते हैं वो उनका हंड्रेड से नीचे रहता है एटी टू हंड्रेड इसके दरमियान रहता है और जो उनका रैंडमली है जो खाने पीने के बाद हम शुगर टेस्ट करते हैं वो उनका 120 से 140 के बीच में रहता है और कितनी दवाइयाँ वो लेते थे कितना उनका वो था ऐसा चमत्कार वो अपने जीवन में महसूस करते हैं सिर्फ जस्ट क्या है दो घंटे पहले आपने उठना है छः छः बजे उठते हैं और छः बजे से लेकर साढ़े बजे तक वो अपनी एक्टिविटीज़ कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करनी है जितना आपका बॉडी अलाउ करता है उस हिसाब से आप एक्सरसाइज़ कीजिए प्राणायाम कीजिए चलिए फिरी है, नहीं तो घूमने फिरने से जब आप घर से निकलते हो छः बजे बहुत ज़बरदस्त किरणें जो पेड़ों के ऊपर पड़ती हैं उसके ऊपर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो आपकी 80 परसेंट बीमारियों को कंट्रोल कर लेती है ये कहने की बातें हैं मुझे बीपी बढ़ गया या वो बढ़ गया उसके लिए मुझे मैं ठीक नहीं हो रहा मुझे धुआईयाँ लगा दी मुझे रोज़ गोलियां लेनी पड़ती हैं आप थोड़ा सा चेंज करके दीजिए वो रोज़ की गोलियां आपकी बंद हो गई ये मैं गारंटी के साथ लिख के देने को तैयार हूं अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे फ़ोन पर बात कर सकता है तो मैं आपको सारा उसके बारे में बताऊँगा तो वो कृष्ण जी अब अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं और पूरा मस्ती के साथ वो रहते हैं और इतना खुश रहना शुरू हो गए साथ में क्योंकि उनकी डायबिटीज़ जब कंट्रोल डायबिटीज़ के पेशेंट से देखिए जब उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है तो उसको तो, कितनी खुशी प्राप्त होती है।, है ऐसे लगता है वो जो करोड़पति बनेगा करोड़पति वाला प्रोग्राम आता है उसके ऊपर हॉट सीट मिल गई है उसको <laughs> तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तो ये आप करके देखिए और इतना मज़ा आएगा आपको आपके जीवन के अंदर और आप ये महसूस करेंगे कि पता नहीं मतलब मैं किस दुनिया में जी रहा था और अब कितना हल्का फुल्का महसूस मैं कर रहा हूँ हमारे तो मेरे एक दोस्त कहते हैं यार जब से आपके संपर्क में आए हैं ना तो अपने आप को मैं धरती से डेढ़ फुट ऊंचा महसूस करता हूँ उड़ता फिरता हूँ भागता फिरता हूँ हर काम भाग भाग के करता हूँ तो ये नेचर और नेचर ये दोनों को अगर हम लोग ईमानदारी के साथ अगर स्वीकार कर लेंगे आप यकीन मानिए आपको बंपर ड्रा निकलेगा आप कहेंगे क्या बात है कैसा जीवन परिवर्तन हो गया और आनंद ही आनंद आएगा आपके जीवन के अंदर। चलिए <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है और इसे करना बहुत जरूरी है। जितना आप करेंगे उतना बेनिफिट आप पाएंगे और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं और ये जब शेयरिंग शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे जो है सभी लोग स्वस्थ लाभ ले सकेंगे तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर प्रमोद जी से बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फॉर अफ एम सुनते रहो मुस्करोन आज इस मौसम में लगी कैसी कैसिए अगन रिमझिम गिरसावन सुलग सुलग जाए मन गिगे आज इस मौसम में लगी कैसी कैसिए अगन रिमझिम गिरसावन सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरग सुलग जा चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर के प्रमोद जी हमारे साथ है चंडीगढ़ से आए हुए हैं और काफ़ी जॉली नेचर के हैं बहुत सारी चीज़ें जो है बातें करने से ही लोगों के साथ उनके समस्याओं का समाधान मिल जाता है और कई अनुभव उन्होंने जैसे कि अभी एक डायबिटीज़ पेशेंट का जो एक्सपीरियंस आपको सुनाया है तो इस तरह के कई चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं लेकिन हम लोग अपनी आदतों के कारण उन चीज़ों को बढ़ा देते हैं या समस्याओं को जो है और बढ़ाते जाते आते हैं सिंपल सा हमारा आदत में बदलाव नहीं करने के कारण और एक छोटा सा आदत में अगर बदलाव कर देते हैं आठ के बजाय छः बजे उठ जाते हैं तो अस्सी तक का जो है आपकी बीमारियां कम होती हैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर प्रमोद जी ने दिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और मैं बात पूछना चाहूँगा जैसे कि नेचर केयर में पंद्रह दिन बीस दिन जो नेचर सेंटर्स होते हैं उसमें रहना पड़ता है और उससे जो है बीमारियाँ सब ठीक हो जाती हैं ऐसे भी कई लोग बोलते हैं तो क्या ये सही है या किस तरह से उन चीज़ों को हम लोग लेना चाहिए आ, ये बिल्कुल सही है ऐसे सेंटर भी हैं कुछ तो सेवा के रूप में चलते हैं लेकिन कुछ काफ़ी कॉस्टली भी है हुँ, हुँ, हु लेकिन मैं इस चीज़ के अंदर विश्वास रखता हूँ भी अगर आप अपनी जीवन शैली को बदल लेते हो अपनी जीवन शैली के अंदर कुछ परिवर्तन ले आते हो तो आपको किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा और फिर उनके आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगा अगर आप उनके ऊपर गौर करेंगे आपके सभी सुनने वाले श्रोता तो जीवन को आनंद के रूप में वो पूरा उसके अंदर अपना उठा सकेंगे आनंद उठा सकेंगे जैसे आजकल एक समस्या सुनने में आती है ओबेसिटी मोटापा. मोटापा मोटापा कैसे होता है मोटापा होता है हमारा अनप्लैंड फूड जो हम लोग खाना खाते हैं अनप्लैंड हमारा लाइफ जिसके अंदर यूपी लग गया ना यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं अनप्लैंड अनप्लैंड <laughs> कुछ भी आपके जीवन में है तो वो आपके जीवन को अनप्लैंड कर देता है और मोटापा जो है वो ऐसी बीमारी है कि उसके साथ जैसे ही वो शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपके क्योंकि आपका स्टोर बड़ा हो गया ना आपका गोदाम बड़ा हो गया उस गोदाम के अंदर फिर आपके ज़रूरत की चीज़ों के अलावा भी कई चीज़ें हम रखना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया पलने शुरू हो जाते हैं आ, कुछ ऐसी इन्फेक्शन पलनी शुरू हो जाती हैं उसके अंदर और कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं हमारा मतलब उसकी वो हो जाती है थिकनेस हो जाती है उसकी जो मतलब हमारी स्किन जो हमारा अंदर का जो मेटाबोलिजम सिस्टम होता है वो जिस तरह से उसके अंदर उसकी दीवारें होती हैं वो बढ़ती जाती हैं उसके अंदर ऑयल्स जमना शुरू हो जाते हैं कैलेस्ट्रोल बढ़ना शुरू हो जाते हैं कैलेस्ट्रोल बढ़ने से आपको ब्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ब्रेन स्ट्रोक तक हो जाते हैं बंदों को तो इस तरह की दिक्कतें जो है न ये यह यहाँ से शुरू हो जाती हैं आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है कॉन्स्टिप्यूशन रहेगी या लूज मोशन रहेंगे नॉर्मली आप जो है वो अपना आ, उसको स्टूल पास नहीं कर पाते हैं तो इस चीज़ से चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ आपकी किचन के अंदर भी है एक चीज़ किचन के अंदर की नहीं है तो वो दो चीज़ें और बताऊंगा वो आप उसका अरेंज करिए तो आपकी किचन में अजवाइन होती है अजवाइन हाँ। होती है हल्दी होती है ठीक है आपकी किचन में जीरा होता है आपकी किचन में सूखा धनिया होता है ये आपको मैं वो संजीवनी बूटी के वो फल बता रहा हूँ जिससे आप लोगों का जीवन कैसे बदलता है सूखा धनिया होता है जीरा होता है ये कोई ऐसी किचन नहीं होगी गरीब से गरीब की और अमीर की अमीर से जिस जिसकी ये अंदर ये चीज़ें ना हो ये सब चीज़ें होती हैं दो तो तीन चीज़ें नहीं होती हैं लेकिन रेगुलरली होती हैं इलायची कई बार किचन में रेगुलर नहीं होती हैं वो आपको रखनी होगी दस रुपये की इलायची ला रखिए थोड़ी सी मलेठी रखिए ठीक है ये सुबह की एक आप जो चाय बैड हमारे लोग पीते हैं उसकी अगर आदत हम चेंज कर सकें तो बहुत बढ़िया बात है नहीं तो क्या करें ये जो चार पांच चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको कूट लें मुलेठी अजवाइन जीरा, जीरा दन्या, सूखा धनिया इनको कूट लें और इनको कूट के आप लोग 200 ग्राम पानी में अगर 100 ग्राम चाय पीते हो तो 200 ग्राम पानी में इसको खूब बॉयल कीजिए बॉयल करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें जो हमारा पतीला है जिस बर्तन के अंदर हम उबाल रहे हैं वो सिल्वर का एलमिनियम का नहीं होना चाहिए या तो वो स्टील का हो या फिर पीतल का हो ठीक है और जो सुबह आप बैटी लेते हो थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ी सी एक चुटकी भर काली मिर्च डाल लीजिए ठीक है ये चीज़ें आप बॉयल कीजिए पाँच सात मिनट बॉईल कीजिए जब वो पानी आधा रह जाए तो उस पानी के अंदर अगर आप चाय ना पियो पत्ती मत डालो जो चाय पत्ती होती है ठीक है वो मत डालो तो बहुत बेहतर है इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा अदरवाइज़ डालनी है तो थोड़ी सी डाल लो नहीं रहा जा सकता तो डाल लो लेकिन एक चीज़ की कसम खाइए उसमें दूध नहीं डालना दूध नहीं डालना तो वो चाय आप छानिए डेढ़ चम्मच या एक चम्मच आपकी ज़रूरत के अनुसार उसमें शहद डालिए उसको मिक्स कीजिए और उसको सिप सिप करके घूट घूंट करके उसको पीना शुरू कीजिए और फिर आप देखिए आपको चार पाँच घंटों के लिए ऐसी एनर्जी मिलेगी ऐसी एनर्जी मिलेगी और आपका जितना भी अंदर ऑयल्स जमे हुए हैं बॉडी के अंदर जितने भी आपके वो सारे अंदर दिक्कतें हैं पेट के अंदर कैलेस्ट्रोल बढ़ रहे हैं जो भी चीज़ें बढ़ रही हैं और वो धीरे धीरे आपके कम होने शुरू हो जाएंगे और जो दवाई आप लेते हो उसकी डोज बेशक आधी करते जाइए मेडिसिन जो भी इंग्लिश एलोपैथी ले रहे हैं और आप देखिए कैसे चमत्कार होता है ये एक छोटा सा नुस्खा मैंने आपको बताया ये बीमारियों को जड़ से उखाड़ने के लिए शुरुआत है ठीक है इसके बाद आप क्या करें घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए नहीं। नहीं। घर में कड़ी पत्ता जरूर होना चाहिए ये चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तुलसी को चाय में डालिए मतलब जो मैंने बताया मैं बताना भूल गया शायद तुलसी के तीन चार पत्ते उसमें डाल लीजिए जो आप सुबह चाय उबाल रहे हो कड़ी पत्ते के भी तीन चार पत्ते डाल लीजिए लेकिन दूध नहीं डालना है ये आप पक्का अपने जीवन में डाल लीजिए दूध वाली चाय आपने नहीं पीनी है नहीं पीनी है और बार बार कहता हूँ नहीं पीनी है क्योंकि ये बीमारियों की जड़ है इसके साथ अंदर जब दूध फटता है क्योंकि जो चाय पत्ती होती है ना चाय पत्ती के अंदर बहुत सारे केमिकल डाल के कलर डाल के इसको ब्लैक किया जाता है कभी भी कोई भी पत्ती काले रंग की नहीं होती है और होती है तो वो काला रंग नहीं छोड़ती है आप कभी नोट करके देखिए पत्तियों का रंग हल्का सा पीला हो जाता है ठीक है और जब हम उसके अंदर वो पत्ती डालते हैं चाय पत्ती वो क्योंकि उसके अंदर कलर दिया होता है कई जगह पे तो मैंने सुना है देखा नहीं है पता नहीं क्या सच्चाई है वो जो काली पत्ती हम यूज़ करते हैं चाय के लिए उसको लेदर के जो पानी है उसके साथ धोया जाता है चमड़े पुराने चमड़े जिसके साथ साफ़ किए जाते हैं लेदर साफ़ किए जाते हैं उस पानी से धोए वो कड़वापन का हल्का सा जो टेस्ट आता है वो उससे आता है जो दार्जिलिंग की चाय या जो पत्तियाँ टूटती हैं उसके अंदर ऐसा टेस्ट नहीं होता है क्योंकि मुझे कुछ लोग मिलते हैं बताते हैं वो तो ये इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है मुझे मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन मैंने ऐसा मुझे लोग बताते हैं भाई ये ऐसा होता है तो इसलिए इस चीज़ का हम ध्यान रखते हुए ये पत्ती हम लोग जो है अगर छोड़ आ, मतलब नहीं छोड़ सकते तो थोड़ी सी अलसी दूध नहीं डालना है इससे आप शुरुआत कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर कैसा परिवर्तन आता है <laughs> चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी और पसंद आई है तो ज़रूर इसका प्रयोग करें शुरू कर दीजिए और आपको लाभ मिलता है तो आप ज़रूर दूसरों को बता बिना रह नहीं सकते हैं इसलिए आप खुद पहले प्रयोग करें और दूसरों को फिर बाद में बताना शुरू करें चीज़ें बहुत छोटी है सिंपल सी हैं हमारी शुरुआत में ही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी आदतों में अगर बदलाव करते हैं तो फिर ये काम करना शुरू होगा अगर आदतों में कोई बदलाव नहीं है तो फिर वो तो कोई मतलब ही नहीं है <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और नेचर क्यूर के बारे में काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और अलग अलग बीमारियां होती हैं बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे कि हमारे मान लो डॉक्टर साहब की कैंसर पेशेंट है कई चीज़ें उनके साथ होती रहती हैं फर्स्ट एज है, सेकेंड स्टेज करके बहुत सारी थैरेपी लेते हैं वो लोग अलग अलग खेमोथेरेपीज़ है लेते हैं काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता है लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं रहता कि ये पूरी तरह से ठीक हुआ है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या नेचुरोपैथी कुछ काम करता है नेचुरोपैथी अगर स्टेज आ जाती है कैंसर की जी दूसरी स्टेज पे है या तीसरी स्टेज पे है तो वहाँ पे इतना कारगर साबित नहीं होता है लेकिन अगर हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर तो वो आगे बढ़ने से रुक जाता है और धीरे धीरे उसके ऊपर कंट्रोल हो जाता है वो आपको नुकसान नहीं करता है अच्छा। लेकिन जब केमो की जरूरत पड़ गई या उसके अंदर आपको रेडियम लेना पड़ता है हाँ, रेडियोलॉजी हाँ। के अंदर आपको जाना पड़ता है तो वो चीज़ें तो क्योंकि अंदर इतना खर्च कर चुकी हैं अपना उसका स्थान बन चुका है उसके लिए तो ये जो एलोपैथी के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट है वो थोड़े से कई बार जरूरी हो जाते हैं लेकिन अगर आप शुरुआत से ही अगर अच्छा एक चीज़ और है इसके अंदर ये हमारे जीन्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं मतलब वो हमारी फैमिली के अंदर किसी बड़े को कैंसर है या डायबिटीज़ है या बीपी की दिक्कत रहती है तो बच्चों के अंदर आती है वो चीज़ ऐसा माना गया है साइंस मानती है ऐसा लेकिन हम साइंस के साथ साथ सहमत होते हुए ये चीज़ मानते हैं कि अगर आप अवेयर हैं अगर आप जागरूक हैं और आपको लगता है कि मेरे मम्मी पापा को या मेरे बड़ों को किसी को ऐसी दिक्कत रही है और मुझे आगे हो सकती है ये अवेयरनेस आपके अंदर है तो अगर आप इन चीज़ों को अपना सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर एक दो फार्मूले में आपको और बताऊंगा ये तो मतलब एक एक ट्रीटमेंट के ऊपर हमारे कई एपिसोड हो सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास उस हिसाब का समय है मैं भी समय कुछ समय के लिए यहाँ आया हूँ तो कुछ ऐसे टिप्स दे के आपका स्वस्थ जीवन रहेगा और जो आपके पेरेंट्स की बीमारियाँ आपके शरीर में आनी थी वो आपके बच्चों के शरीर में नहीं आएंगी आपको भी नहीं आएंगी आप अपने आप को बचा सकते हो। जैसे एक बड़ी ही आ, सिंपल सी चीज़ है ऑलमोस्ट वो भी घरों में यूज करते हैं हम लोग मेथी दाना मेथी दाना एक ऐसी औषधि है आ, अगर आप चाहो तो हमारे हिंदू ग्रंथों के शास्त्रों के अनुसार उसमें वैसे कुछ ये भी कहते हैं बात कि हमारे जीवन मृत्यु लिखी हुई है समय और स्थान निश्चित है दूसरी जगह पे यह भी लिखा हुआ है कि मनुष्य जो वो शाश्वत है शाश्वत का मतलब होता है आप अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी जितनी जीना चाहो जी सकते हो और जैसे जीना चाहो जी सकते हो कहने का अभिप्राय है भी लंबा जीवन आप जी सकते हो स्वस्थ जीवन जी सकते हो और अगर आप चाहो भी सौ साल तक जीना जीना है तो आप सौ साल तक स्वस्थ जीवन जी सकते हो तो उसके लिए क्या करना होगा हमें अपने नियम परिवर्तन करने हो मेथी उसके अंदर सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है रात को एक दो चम्मच मेथी के आप 200 ग्राम पानी के अंदर भिगो के रखिए सुबह उठते ही उस पानी को पी लीजिए ये कम से कम 10 घंटे भिगी रहनी चाहिए शर्त यही है कि वो बर्तन आपका एलमिनियम का नहीं होना चाहिए वो बर्तन आपका स्टील का होना चाहिए कोशिश कीजिए कांच का हो जाए तो उसके अंदर होना चाहिए तो अगर उसके अंदर आप उसको रख दो और वो पानी सुबह सुबह पी लीजिए वो जो मेथी के दाने बचे हैं उसको धीरे धीरे चबा के आप दो चम्मच कुछ भी नहीं होते फूल जाते हैं सॉफ़्ट हो जाते हैं वो उसको खा लीजिए तो आप अब देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर जो हल्की फुल्की आपको वायु विकार होता है पेट के जैसे मतलब कई लोगों को होती है कॉन्स्टिप्यूशन डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है वो बीपी को भी कंट्रोल करता है वो वो आपके घुटनों को जॉइंट्स को एंकल्स को बाजुओं को कंधों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है हेड रहता है आपकी आँखों के अंदर रोशनी कम होती है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ दो चम्मच मेथी का दाना अगर आपके जीवन में आ जाता है तो आपके जीवन से वो दो जम्म जो है बहुत बड़ी बीमारियों को जैसे हरमान गदा के साथ भगाता था राक्षसों को ऐसे भगा देता है वो <laughs> तो ये आप करके देखिए ये बहुत सिंपल से टिप्स आपको बता रहा हूँ मैं तो ये इसके साथ आपके जीवन के अंदर एक अजीब सा अलग सा हटके आपको लगेगा आप अगर चलना चलने में दिक्कत होती है तो आप देखेंगे आप दौड़ने लगेंगे तो ये चीज़ें जो है ये मेथी दाना आपके जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन लाएगा लेकिन ये एक चीज़ और बता दूँ कुछ लोग कहते हैं जी मैंने रात को लिया था जी मुझे सुबह फ़र्क नहीं पड़ा जी सुबह लिया था रात को फ़र्क नहीं पड़ा जी ये जो नेचरपैथी है ना ये जैसे हम लोगों ने अपनी आदतें बिगाड़ी है ना नेचर हमने बिगाड़ी है तो उस नेचर को सुधरने में भी टाइम लगता है ये ऐसा नहीं है कि सिर दर्द की गोली खाई और सिर दर्द पंद्रह मिनट बाद ठीक हो गया ये चीज़ें जो आपकी जीवन के अंदर आएँगी तो आपको ठीक होने में कम से कम कम से कम मैं बता रहा हूं एक महीना लगेगा कुछ लोगों को 20 दिनों के अंदर भी फर्क महसूस होता है <laughs> लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा एक महीना तक मान के चलिए भी आपके शरीर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा ठीक hmm. है तो ये अगर आप करते हो अपने जीवन के अंदर अपनाते हो तो फिर आप देखिए कैसा चमत्कार होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और आशा करता हूं यही खुशी हमारे श्रोताओं तक भी पहुंच गई होगी जो है दूसरों तक भी इन चीज़ों को शेयर करते हुए आगे बढ़ाइए डॉक्टर साहब आप जैसे कि मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं आप अलग अलग विधाओं में जो है हर चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं और लोगों को मनोरंजन भी करते काफ़ी समय से संगीत के साथ भी आपका अच्छा ताल्लुक है तो मैं चाहूँगा एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसको गुनगुना दीजिए मुझे ब्रह्मा कुमारी से मुझे जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया जी जी। मेरा परिवार पूरा जुड़ा हुआ है इसलिए नहीं मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा कि ये ईश्वर से मिलाते हैं हाँ। मेरी थोट जो जब मैं जुड़ा था मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम जिस जीवन के अंदर हम लोग हैं अभी वो जीवन परिवर्तित हो जाता है उस समय मैं विश्वास नहीं रखता था कि हमें स्वर्ग मिलेगा या कुछ मिलेगा ऐसा मैं विश्वास नहीं रखता था लेकिन मुझे इस जीवन के अंदर परिवर्तन होगा मेरे ये मुझे लगता है क्योंकि मैं इनका जीवन देखता हूं जब ब्रह्मा कुमारीज का ब्रह्मा कुमारों का तो बहुत ही अद्भुत जीवन है तो मैंने इस चीज़ के लिए ब्रह्मा कुमारीज का जो मिशन है उसको मैंने अपनाया था अपने जीवन के अंदर लेकिन इसको अपनाने के बाद जो आप मेडिटेशन करते हो मैं उसके अंदर आपको एक बताना चाहूँगा मैंने एक कहीं पढ़ा था या शायद सुना था जो हमारा दिमाग होता है वो एक तथास्तु की मशीन होता है हमारा हम क्या करते हैं सुबह उठते हैं हमारा दिल सोचता है आज तो मेरी बॉडी के अंदर पेन हो रही है तथास्तु तो आज तो हम मेरे मेरे थकावट सी महसूस हो रही है थोड़ी देर और सो, सोता मैं <laughs> तो हमारा दिमाग कहता है तथास्तु ठीक है दिमाग उसी समय दिल को वो कैच करता है और वो करता है तथास्तु मतलब ओके डन सो जाओ कोई बात नहीं आराम से उठना फिर हड़बड़ाहट में उठते हैं उस समय हमारे दिन की पहली जो है शुरुआत होती है वो बिगड़ने की होती है फिर भागे भागे नाश्ता करते हैं खड़े खड़े रोल बना के चपाती का हम खाते हैं या ब्रेड खाते हैं जो भी खाते हैं तो वहाँ से भागम भाग हमारी सुबह से लेकर शाम तक चलती है हमारा सारा जीवन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसके अंदर ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के सबसे बड़ी अद्भुत बात जो है उन लोगों की ये कह रहा हूँ जिनका सुबह उठने को मन नहीं करता मैं सच्च स्वीकार करता हूँ आज आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मैं दस बजे से पहले नहीं उठता था और आज मैं चार बजे के बाद सो नहीं पाता हूँ क्या बात है चार से लेकर पुणे पाँच बजे तक जो आपका मेडिटेशन टाइम है वो मेरे जीवन में रेगुलर है पिछले कम से कम दस सालों से हम्म और मुझे कोई बीमारी नहीं हुई और बिल्कुल फिट हु किसी प्रकार का मेरे जीवन के अंदर विकार नहीं है किसी प्रकार का मेरे जीवन के अंदर कष्ट नहीं है खुश रहता हूँ खुशियाँ बाँटता हूँ इंजॉय करता हूँ और इतना मस्त रहता हूँ पहले हर बात की चिंता होगी ये मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे पेरेंट्स बीमार हैं इनको मैंने कहाँ दिखाना है कैसे होगा इंतजाम एक मैंने फ्लोर घर के ऊपर और बनाना इतनी चिंताओं में रहता था अब वो जब से इसके साथ जुड़ा हूँ और इसको शुरुआत ईमानदारी के साथ किया है आपके ज्ञान के जो नियम है और जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन है पता नहीं अगले जन्म <laughs> के बाद या कलब के अंदर वो सत्युग मिलना है स्वर्ग मिलना है या नहीं मिलना है लेकिन उसकी जो फीलिंग्स है उसका जो आभास है वो मुझे इस जीवन के अंदर महसूस होता है इतना सुंदर खूबसूरत और आनंदमय जीवन मेरा बन गया है कि और इसके साथ जुड़ने के बाद ही इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं रिसर्च कर पाया हूँ लोगों को मैं जो स्वास्थ्य प्रदान करता हूँ तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिटेशन हमारे अगर जीवन में नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ सभी सुनने वाले श्रोताओं से मेरा निवेदन है मैं जरूरी नहीं है अगर आपको ब्रह्म के कुछ नियम पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए लेकिन इनकी एक बार आके अपना मेडिटेशन जरूर सीखिए जो सात दिन आपके जीवन के एक घंटा सात घंटे ही हो गए ना टोटल सात दिनों के अंदर वो सात दिन का जो कोर्स है कराते हैं ये लोग वो जिस बंदे ने भी नहीं किया ना उसको करना चाहिए आप यकीन मानो 70 परसेंट आपकी बीमारियों के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल हो जाएगा जब आप चाहोगे आपका बी हाई होगा जब आप चाहोगे आपका बी डाउन होगा इतना मतलब रिमोट आपके हाथ में आ जाता है इन सब चीज़ों को करने से तो मैं ये निवेदन ज़रूर करूँगा कि आपके इस मेडिटेशन कोर्स को जिन्होंने भी नहीं किया वो जरूर करें ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े या ना जुड़े, वो, अलग वो एक अलग बात है लेकिन इसको जरूर वो मेरे मेरे निवेदन पे। अगर उनको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं सुनने वालों को तो इह, मेरा ये निवेदन है कि वो इसको जरूर स्वीकार करें और इस कोर्स को जरूर करें ताकि उनके जीवन के मैं चाहता हूँ पूरा देश स्वस्थ रहे जहाँ पर भी मैं जा सकता मैं उनको जीने के ऐसे नुस्खे देता हूँ इसके बाद ब्रेक का आप इशारा कर रहे हो तो इसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें और टिप्स दूँगा और उसके बाद अगर आप आप जो जैसा ठीक समझेंगे समय अनुसार बात करेंगे जी मैंने कहा था कि आपका पसंदीदा गीत कौन सा है और क्यों अच्छा? हाँ वो पसंदीदा गीत आ, मेरा एक जगजीत सिंह की गज़ल मुझे बहुत पसंद है जी जी वो इस तरह है कि गुलशन की सिर्फ कांटों से नहीं फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है इस दुनिया में जीने के लिए गम की भी ज़रूरत होती है।, क्या है उसके अंदर एक शेर आता है वो शेर पहले सुनता था उसका मज़ा और है अब सुनता हूँ तो उसका मज़ा और है क्योंकि ये ज्ञान में आने के बाद आने के बाद पहले वो शेर इस तरह था ए, ए वाइज नादा करता है तू रोज़ कयामत की बातें वाइज होता है मस्जिद का जो मौलवी होता है जैसे मंदिर का पुजारी होता है वैसे वो मस्जिद का मौलवी होता है उसको वाइज कहते हैं और वो शायर कहता है सुदर्शन फ़ाकिर साहब का यह शेर है वो कहते हैं कि ए वाइज नादा करता है तो रोज़ क़यामत की बातें अगली लाइन ज्ञान के साथ जोड़ के जोड़ मैं देखता के? हूं यहाँ रोज़ निगाहें मिलती हैं यहाँ रोज़ कयामत होती है क्योंकि जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं ना सुबह चार से पौने पाँच बजे तक यहाँ रोज़ निगाहें मिलती हैं यहाँ रोज़ कयामत होती, होती है।, है चमत्कार होता है मतलब जीवन <laughs> के अंदर तो मैं गुनगुना तो शायद इतना मतलब ये क्लासिकल चीज़ है दो लाइने में गुनगुना देता हूँ गुलशन की सिर्फ फूलों से नहीं काटों से भी जीनत होती है इस दुनिया में जीने के लिए गम की भी जरूरत होती है हालांकि ये थोड़ी गजल मेरे सिलेबस से हटके है लेकिन क्योंकि इसके अंदर वो निगाहों वाली बात है इसलिए मैंने आपको सुनाई <laughs> से नहीं कांटों से भी जीनत होती है गुलशन की फपत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है जीने के लिए इस दुनिया में गम के जरूरत मोती माँ मुश्किल है कह दो तो शिकायत होती है खामोश रहू तो मुश्किल है कह दो तो शिकायत होती है करना ही पड़ेगा जब तेलम तीनी पड़ेंगे आंसू फरिया तो फुगा से है नादम तो इन मोहब्बत होती है फरिया तो फुगा से है नादम तो कहीं ने महाबत उसने काटों से भी जीनत होती है जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती करना भूल गई मैं और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनते रहो, रहो, गुन रहो। बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है बहुत ही खूबसूरत जो गजल है उसको आपने याद कराया जगजीत सिंह का हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और सेहत से जुड़ी हुई बातें भी आती बाते है लेकिन साथ साथ में हमारा जो मेंटल पोजीशन है कभी कभी किसी काम को किसी प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग काम करते हैं वो टाइम पर नहीं होता है तो तब भी हमारे मन पे प्रेशर आता है तो क्या मन का प्रेशर या फिर तनाव टेंशन इसमें भी कुछ कर सकते हैं नेचुरोपैथी का इलाज बिल्कुल कर सकते हैं जो मैंने पहले बात बताई सबसे पहले तो हमें आदत बनानी होगी सुबह उठने की जी अभी इससे पहले लिंक में हम लोग बात कर रहे थे मेडिटेशन की मेडिटेशन तो ऑलमोस्ट हम लोग सभी लोग करते हैं राम को मानने वाले कृष्ण को मानने वाले किसी भी गुरु को किसी भी पीर को मानने वाले हम सब लोग उसको याद करते हैं उसकी याद में हम थोड़ा सा खुश भी होते हैं उसकी याद के अंदर हम लोग थोड़ा डरते भी हैं कि अगर हमने इनको याद नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा ये भी चीज़ है लेकिन एक याद करने की विधि होती है एक याद करने का स्थान होता है एक याद करने का पवित्र समय होता है और एक याद करने की पवित्र जीवन शैली होती है ये अगर चार चीज़ें पहली बात याद करने का समय, समय। याद करने का समय हर रिलीजस में कहा गया है अमृत वेला अमृत वेला सुबह का समय जो होता है कालीन समय चार से छः बजे के दरमियान चार बजे नहीं उठ सकते तो पाँच बजे उठिए साढ़े उठिए बेशक अपने बेड के ऊपर बैठे बैठे याद कीजिए लेकिन अगर हम लोग ये विधि सीख लेंगे जैसा कि मैंने पहले कहा आपके जो कुमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सिखाता है तो वो एक तरह का कोर्स है हम लोगों ने स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ा उसको साथ में थोड़ी लेके फिरते हैं सारे ज्ञान को ठीक है ना वो हम यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़े तो ये भी आप सीखने के बाद जहाँ भी जरूरत पड़े इसको यूज़ कर सकते हैं और ये जो मेडिटेशन की विधि है अगर इसको हम सुबह उठ के करते हैं तो आपका सारा जीवन निश्चित रूप से सारा दिन सॉरी सारा दिन आपका निश्चित रूप से सुंदर होने वाला है इसके अंदर कोई संदेह नहीं है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और आपका जो काम आप जैसे पूछ रहे हो भी परेशानियाँ आ जाती हैं हाँ, अगर हाँ दबाव आ जाता है तनाव आ जाता है डिप्रेशन में आ जाते हैं तो ये अगर हम लोग सुबह सुबह उठ के कर लेंगे दूसरी बात जो पैसे पहले कही कि हमारा जो दिमाग है तथास्तु की मशीन है अच्छी <laughs> सोच अच्छी सोच लेके उठेंगे अच्छी बात सोच के उठेंगे शाम को सोने से पहले कल के प्रोग्राम प्लान करके सोएंगे पोता मेल पोता करना मेल तो वो अगर हम करके चलेंगे अरे यार ऐसा ज्ञान है ऐसा ज्ञान है मैं तो कहता हूँ जिस बंदे ने भी नहीं सीखाना उसको सीखना चाहिए रेगुलर होना या ना होना ये एक अलग बात है वो आपकी ज़रूरतों के अनुसार है आपके समय की आपकी व्यवस्था के अनुसार है लेकिन जिसने ये सीख लिया उसका जीवन बदला ही बदला है ऐसा कोई मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके मेरे जीवन के अंदर बदलाव नहीं आया तो अगर हम इस प्लान को लेकर चलेंगे सारे सिस्टम को जैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है मेडिटेशन और और जैसे ज्ञान की बातें हैं तो हमारे जीवन के अंदर निश्चित रूप से बदलाव आएगा तनाव नाम की चीज़ जो है वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और स्वास्थ्य जो है जो नेचुरोपैथी की बातें आपको बता रहा हूँ तो वो अगर हम लोग उसके साथ साथ इनको भी अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन है सुंदर खूबसूरत और अति प्रिय अति प्रिय आप सबके लिए हो जाएंगे ये मेरी गारंटी है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको जो अनुभव हुआ है ज्ञान का और आपने उन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि इस मेडिटेशन सीखने के पहले आप दस बजे उठा करते थे और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप चार बजे के बाद आज दस साल हो गए नहीं सोए हैं तो आपका चार बजे उठकर मेडिटेशन करना ये नित्य एक नियम बन गया है और जिसके वजह से आपको बहुत सारी बेनिफिट्स हो रहे हैं और आप हमेशा खुश रहते हैं हर परिस्थिति में आप एक ज़िंदा दिली व्यक्त करते हैं लोगों के साथ घुल मिलकर अपना काम भी करते हैं और लोगों को भी जो है उनका कंसल्टिंग करते हैं उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें सुलझाने का पूरा प्रयास आपका रहता है और जो भी लोग आपसे बातें करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है उनकी मसला जो है वो हल हो जाता है और वो खुशी खुशी आपसे मिल जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि ज्ञान की बातें आपने कहीं जो ज्ञान है सेवन डेज का कोर्स है उसमें बहुत ही अच्छी बातें बताई जाती हैं जिसके आधार से आप अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं और फिर भी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि ज्ञान सुनने के बाद उसे कितना आप अप्लाई करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और रेगुलर करना है नहीं करना, है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें नियम फॉलो करना है नहीं करना है वो सारी चीज़ें सेकेंड्री हो जाता है पहले आप स्कूल का जो बेसिक सिलेबस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है उसे आप समझने आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं सिर्फ सेवन डेज का ही आपने बताया जिसमें आप वो सारी चीज़ें समझ पाते हैं तो रोज का एक घंटा आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं आप चाहे तो आज से भी कर सकते हैं कल से भी कर सकते हैं जब आपका मन चाहे तब आप इसको कर सकते हैं लेकिन जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिल सकता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे वर्तमान समय को देखते हुए जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में आती हैं और काफ़ी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और सोशल मीडिया पे भी हम लोग लगे रहते हैं आजकल तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको क्या लगता है क्या इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए इसमें कुछ नियम होने चाहिए कैसा होना चाहिए देखिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी क्रांति है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से मिलती है और सोशल मीडिया कचरा और कूड़ा भी बहुत परोस रहा है किसी को मेरी बात की अगर बुरी लगी हो मेरी बात तो मैं माफ़ी चाहूँगा हम लोग क्या करते हैं हमारे लोगों के पास सुबह उठते हैं तो कम से कम सौ मेरे मोबाइल पे तो तीन हज़ार से ऊपर मैसेज होते हैं मैं नहीं पढ़ पाता सभी जो मेरे पास ग्रुप जिन्होंने ऐड किया आलमोस्ट सभी सभी तीन हज़ार में से सत्ताईस मैसेज तो ऐसे होते हैं जो सब लगभग एक जैसे होते हैं उनको मैं सुबह उठते ही क्लियर चैट करके उनको साफ़ कर देता हूँ जो काम के मैसेज होते हैं पर्सनल उनमें से मैं 300 मैसेज जो बचे उनमें से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं बाकी वो भी डिलीट कर देता हूं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर जैसे आपने बताया सेहत से जुड़ी हुई जो बातें आती हैं वो ऐसे ही देखा देखी हम लोगों को नहीं अपना लेनी चाहिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक मीडिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त पिछले दिनों चल रही थी अब चल रही हो गई कि जिसको शुगर है वो भिंडी काट के भिगो के रखे और सुबह उसका पानी पिए मेरे पास एक शख्स आए कहने लगे जी ये जो आ रहा है क्या मतलब मेरे साथ जुड़े हो तो वो मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं करते तो मुझसे कहने लगे ये डायबिटीज़ के बारे में इसमें आ रहा है क्या मैं ये करके देखूं मैंने कहा जी मैंने इसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया है ना मुझे इसके बारे में पता है आपका मन करता है अपने बेस पर कर लो नहीं तो मैं इसकी राय नहीं दूँगा तो उन्होंने नहीं किया लेकिन उन्होंने क्या किया वो व्हाट्सएप का मैसेज जो है आगे फारवर्ड कर दिया अब जिसने जिसको उन्होंने फारवर्ड किया वो वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे जिसने फारवर्ड किया उसकी तो उन्होंने वो देखा भी ये मेरे मित्र हैं मेरे एडवाइज़र हैं तो इन्होंने किया है तो अच्छा ही होगा अजमाया होगा उनको शुगर भी रहते थे तो उन्होंने भिंडी काट के रात को भिगो के रख दी ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको पता नहीं किसी ने किया हो, किसी को फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा मुझे कुछ नहीं पता लेकिन वो शख्स कहता है मेरी डेढ़ सौ के पास मेरी फास्टिंग शुगर रहती थी अब मेरी तीन के करीब पहुँच गई है अब बताइए वो एक देखा देखी उसने फॉरवर्ड कर दिया हम लोगों ने और उस बंदे की ज़िंदगी के ऊपर किसी के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं अगर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ चुकी है अगली नहीं आएगी आप इन चार चीज़ों को भी भिगो के रखिए खा लीजिए किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे ही विश्वास मत कीजिए क्योंकि मैं स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूँ कलाकारी या उनके साथ कल, कला क्षेत्रों के साथ तो एक अलग बात है लेकिन हम स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे हैं तो कभी भी कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे अगर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई संदेश आता है तो उसको आप एज़ इट इज़ ना अपना ये उसके बारे में स्टडी कीजिए जिस बंदे ने भेजा उससे बात कीजिए उससे बात करोगे तो वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं मैंने तो वैसे ही फारवर्ड कर दिया और जिस न, उसने फॉरवर्ड किया उससे वो पूछेगा तो वो भी ऐसे ही कहेगा एंड तक आप पहुँचते पहुँचते आपको वही निकलेगा जैसे केले के पेड़ को हम छीलते जाते हैं प्याज को छीलते जाते हैं और बीच में से कुछ नहीं निकलता कई चीज़ें ऐसी हैं अच्छी भी हैं कई सुविधा ऐसी अच्छी मेथी के बारे में आता है मेथी भी होकर खाने पीने से अच्छा रहता है वो तो अच्छा रहता ही रहता है लेकिन उस मेथी भी हर आदमी को नहीं खानी चाहिए जिसके पेट के अंदर स्टोन बनते हैं उनको कई बार दिक्कत आ जाती है तो ये चीज़ें जो हैं हम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर जो आती हैं वो पूरा जाँच परख के अपनानी चाहिए अच्छी बातें हैं कोई ज्ञान की बातें हैं तो उसको देखिए अपने जीवन के अंदर उतारिए अच्छी चीज़ है लेकिन ऐसे जो संदेश आते हैं स्वार्थ के साथ जुड़े हुए तो उनको हम लोगों को अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये बात अच्छी लग रही हो क्योंकि ये चीज़ें मेरे भी अनुभव में आया था कि काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग सोशल मीडिया में जो है इन सारी चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं और जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है हम दस लोगों को और भेज देते हैं पता नहीं उसका कितना प्रायोगिक असर है कितना सही उसका सेहत पर उसका प्रभाव पड़ता है तो इन सारी चीज़ों को जब भी आपको कोई अच्छी चीज़ आती है तो भी उसको एक बार डॉक्टर की अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड बात है तो डॉक्टर साहब से ज़रूर बात करके एक बार उनसे राय सलाह करके फिर उन चीज़ों को करिए क्योंकि डॉक्टर के साथ बात करने से क्या होगा अगर अच्छी चीज़ होगा आपके हितैषी या डॉक्टर तो वो नेचुरली आपको बोलेंगे कि ठीक है ये करिए और अगर कुछ उनको लगता है दिक्कतें हैं तो वो अपना जो है अनुभव के साथ आपको उन चीज़ों को बताएगा कि मैंने इसके ऊपर प्रयोग नहीं किया है तो बेशक इन चीज़ों को आप बाद में करिए जब हम इसके प्रयोग करेंगे और बताएंगे तो उन चीज़ों को कर सकते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अच्छी चीज़ हो पूरी बात हो या कैसी भी हो लेकिन एक दो जनों से ज़रूर जो हमारे हितशी हैं हमारे डॉक्टर्स हैं या नैचुरोपैथी के जो प्रैक्टिसनर्स हैं उनसे एक बार ज़रूर पूछ लेनी चाहिए तब जाके उन चीज़ों को करने से आपको बेनिफिट भी रहेगा और नहीं भी हो रहा है तो पता है सामने वाले देखो पूछ के मैं इनका विवरण ले लूं तो तो उनके रिसर्च में वो वो चीजें चली जाती हैं तो आगे दूसरों को एक्सपीरियंस के साथ तो बता पाएंगे सही चीज़ क्या है तो इसीलिए चाहूँगा मैं कि ये जो भी सोशल मीडिया से आपके पास जो भी इनफॉर्मेश उसको एक बार वेरीफ़ाई ज़रूर करें और फिर उसके बाद फॉरवर्ड जल्दी से मत कीजिए क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया कि फॉरवर्ड करने के बाद वो बेचारे पेशेंट्स बहुत चाने वाले भी होते हैं जो करीबी होते हैं तो वो लोग प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाती है अगर डेढ़ सौ होगा शुगर हो गया तो उसके लिए तो वो हैं हमने तो सिर्फ फारवर्ड किया वो चीज़ों को बिना पैसे का और उनके लिए कितना दिक्कत की बात हो सकती है यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इन्हें इन सारी चीज़ों को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैस हो गया है और हाथों तो हाथ ये बिना मतलब से फॉरवर्ड होते जाते हैं और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना हो तो आपको खुद के ऊपर अटेंशन देना है खुद ही इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं तो चलिए जाते जाते मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा एक लास्ट में हमारे शो के अंत में हम लोग चाहते हैं कि एक मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को जरूर दें वो मैसेज ऐसा हो कि जिससे आपको प्रेरणा मिलता हो जिन बातों को सुनकर या समझ आपको अच्छा फील होता है एक मोटिवेशन मिलता है तो वो चीज़ें हमारे श्रोताओं को बताएं जी जरूर एक तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके सभी श्रोताओं को सुबह उठने की आदत डालें दूसरा ये बताना चाहूँगा सुबह उठने के बाद कुछ भी करने से पहले ब्रश भी नहीं करना है आपको दो तीन गिलास गर्म पानी के गर्म पानी उबलता हुआ नहीं होना चाहिए नॉर्मल सा होना चाहिए जितना आप इजीली पी सकें और उसको एक एक सिप करके पिए ना कि सीधा घटागट पी जाए वो दो तीन गिलास दो गिलास से शुरू कीजिए एक गिलास से शुरू कीजिए ये अपनी जीवन की दिनचर्या में आप बना लीजिए उसके बाद जब आप नाश्ता करते हो नाश्ता डेली एक तरह का मत कीजिए जैसे कुछ लोग सुबह हमारे पंजाब के अंदर उधर चंडीगढ़ साइड पे तो पराठे खाते हैं सुबह ठीक है आप एक प्रकार का नाश्ता मत कीजिए एक दिन पराठे खाइए एक दिन खिचड़ी खाइए एक दिन दलिया खाइए एक दिन पोहा खाइए एक दिन उपमा खाइए या चावल खाइए किसी प्रकार का भी आपका मन करे तो उसको सात दिनों के अंदर उसको आप चेंज करते हुए एक चीज़ जो जरूरी होनी चाहिए आपके ब्रेकफास्ट के अंदर वो कम से कम डेढ़ सौ ग्राम एक सौ पचास ग्राम दही आपको रोज खानी है ठीक है और जब दिन में चाय की बात कहिए दूध वाली चाय आपने नहीं पीनी है तुलसी डाल के आपको हर्बल टी जैसे मैंने आपको कुछ चीजें बताई उसको बता डाल के, के आप छोटी सी काली और... मिर्च डालिए थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और शहद डाल के पीए बहुत आनंद आया आपको चाय और कॉफ़ी को भूल जाओगे तो ये कुछ चीजें हैं रात को सोने से कम से कम दो घंटे पहले हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए रात को सोने से पहले हमको ये टीवी के धारावाहिक जो सास बहू वाले आते हैं कोशिश करें इनको अवॉइड करने की क्योंकि ये रिपीट में भी आते हैं सारा दिन मैं तो थोड़ा सा आर्ट के साथ भी जुड़ा हुआ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये आप बंद कर दीजिए कोशिश कीजिए ना, ना देखें अगर नहीं, नहीं रहा जाता तो इनको दिन में देख लीजिए रात को सोते समय एक अच्छा स्परिचुअल प्रोग्राम कोई सुनिए अच्छा सा संगीत सुनिए मंसुरी वादन सुनिए और फिर आप सूखे उठेंगे जब आप अगले दिन आपकी आधी थकावट और आधी परेशानी जो है तनाव डिप्रेशन जो है वो आधा आप, आपका ख़त्म हो चुका होगा तो ये कुछ चीज़ें हैं आप कपड़े कोशिश कीजिए डेली धुले हुए डालें कई बार हम लोग ऐसा होता है कोट पेंट डालने वाले जो फॉर्मल है या कई ऐसी जीन्स वगैरह आजकल चल पड़ी है तो वो हम वही जो है एक दिन डाल ली और कम से कम हमारे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन हब है एक एक महीना दो दो महीने भी बच्चे चला लेते हैं तो वो मैं कहूँगा कम से कम जो आप कपड़े पहने वो धुले हुए रोज़ चेंज करने चाहिए आपको और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये छोटी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में कर लेते हो तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपके सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम <laughs> बहुत अच्छा लगा आपके पास आके बहुत आनंद आया और आपके श्रोता भी बहुत अच्छे हैं आपका स्टूडियो भी बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात जो है आप ईश्वर की गोद में बैठे हैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि आप मेडिटेशन ज़रूर सीखें आपके सभी श्रोता और अपने जीवन को बदलें धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके काफ़ी मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन आपने दिया और बहुत ही अच्छी तरह से नेचुरोपैथी क्या है ये आपसे हमने सीखा समझा और मैं चाहूँगा कि आपका बार बार आप आते रहें और इस तरह के इन्फॉर्मेशन हमारे श्रोताओं को देते रहें। और आज के इस शो में जुड़ने के लिए आपका फिर से एक बार रेडियो मधुबन का टीम धन्यवाद करता है शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू वेरी मच चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रहिए रेडियो रेडिमाधुमन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा